पहला प्रश्न भगवान आप किस प्रकार के भारतीय गुरु हैं हमने सुना है कि आपको संस्कृत भी नहीं आती आत्मनंद ब्रह्मचारी मैं न तो भारतीय हूं न ही गुरु भारतीय होना पाकिस्तानी होना चीनी होना राजनैतिक दांव उनका धर्म से कोई संबंध नहीं वे सब राजनीति के खेल धर्म कैसे भारतीय हो सकता है धर्म की कोई सीमा नहीं धर्म तो असीम है असीम की खोज असीम के साथ एक हो जाने की अभी बूंद सागर हो जाना चाहती है यह धर्म का सार सूत्र है और जो बूंद सोचती हो कि बूंद रहकर सागर हो जाएगी वह भ्रांति में है जो भारतीय होकर धार्मिक होना चाहता हो वह धार्मिक नहीं हो सकता हिंदू धार्मिक नहीं हो सकता जैन धार्मिक नहीं हो सकता मुसलमान धार्मिक नहीं हो सकता धार्मिक होने के लिए ये सारी सीमाएं ये सारे संस्कार छोड़ देने पड़ते हैं इनके पार उठना पड़ता है विराट में आकाश में ये क्षुद्र बातें फिर भारत क्या है कल तक कराची भारत था अब अब भारत नहीं है अब जो कराची में है वह भारतीय नहीं है कल तक ढाका भारत था अब अब ढाका भारतीय नहीं है राजनीति बदलती है देश बनते बिगड़ते रहते हैं ये तो पानी पर खींची गई लकीरें हैं धर्म शास्व है कल तक कोई पाकिस्तान न था अब है कल तक कोई इजरायल ना था अब है देश थे जो अब नहीं है देश नहीं थे जो अब है धर्म न तो कभी मिटता है न कभी बनता है न उसका कोई जन्म है न उसकी कोई मृत्यु है न धर्म का कोई आकार है न रूप है न रंग है न उसकी कोई परिभाषा हो सकती है लेकिन बड़े आश्चर्यों का आश्चर्य है कि धार्मिक व्यक्ति को भी ये भ्रांतियां पकड़े रहती और साधारण धार्मिक व्यक्तियों को ही नहीं श्रावकों को ही नहीं जिनको तुम साधु कहो महात्मा कहो वे भी इन्हीं मूर्ताओं में बंधे होते उनके सिरों पर भी यही पागलपन सवार होता है तुम भी साधु हो ऋषिकेश निवासी है आत्मानंद ब्रह्मचारी क्या कर रहे थे ऋषिकेश में अब तक मक्खियां ही मारते रहे कैसा ब्रह्मचारी है ये अभी तक ब्रह्म का कोई अनुभव ना हुआ और ब्रह्मचारी हो गए अभी तक ब्रह्म की चरिया का पहला कदम भी ना उठा कोई ब्रह्मचरी का अर्थ काम वासना को दबा लेना थोड़ी ही है ब्रह्मचरी बड़ा शब्द है विराट शब्द है हमारे पास जो सुंदरतम शब्द है उनमें एक है। लेकिन लोग ब्रह्मचरी का क्या अर्थ करते मेरे एक मित्र थे उनके घर में मेहमान होता था दिल्ली में लाला सुंदरलाल, एक महात्मा के बड़े भक्त थे फिर मेरे प्रेम में पड़ गए मेरे प्रेम में पड़ना झंझट की बात है क्योंकि तो मेरे प्रेम में पड़े तो दुविधा खड़ी हुई क्या वो पुराने महात्मा का क्या करें? छोड़ते भी ना बने पकड़ते भी ना बने बात ऐसी बिगड़ने लगी छोड़ने में डर लगे 30-40 साल पुराना संबंध था वृद्ध आदमी थे सुंदरलाल अब तो चल भी बसे 30-40 साल तक उनको गुरु माना था मैंने उनसे पूछा ऐसी क्या अड़चन है पहले तो मैं तुमसे ये पूछूं लाला कि ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से तीस चालीस साल इस आदमी के साथ खराब किए उन्होंने कहा एक बात गजब की है इस आदमी लंगोट का पक्का है मैंने कहा यह मामला है क्या लंगोट का पक्का क्या कसकर लंगोट मानता है वो कहने लगे आप समझे नहीं लंगोट का पक्का है अर्थात ब्रह्मचारी है। देखा ब्रह्मचारी का क्या अर्थ होकर रह गया लंगोट का पक्का हस्त बांध लिया लंगोठ तो ब्रह्मचरी हो गया मध्य युग में ऐसा पागलपन था यूरोप में जैसा इस देश में अभी भी है पतियों को बड़ी फिक्र रहती थी कि कहीं उनकी पत्नियां किन्हीं और के प्रेम में न पड़ जाएं इसलिए पति अगर युद्ध पर जाते थे तो पत्नियां अपना दहन कर लेती थी अग्नि में ये तरकीब थी ये होशियारी थी ये चालबाजी थी ताकि पति आश्वस्त जा सके कि अब कोई फिक्र नहीं पत्नी तो जल मरी अब क्या प्रेम करेगी यूरोप में बात इतनी ना बढ़ी थी मगर उन्होंने और तरकीब खोजी थी उनकी जरा वैज्ञानिक प्रतिभा उन्होंने स्त्रियों के बचाव के लिए ताले बना रखे थे चेस्ट बेल्ट कहलाते थे वो, वो स्त्रियों को एक कमर में पट्टा पहना देते थे और उसमें एक ताला होता था उस ताले को लगा देने के बाद वह स्त्री किसी व्यक्ति से संभोग नहीं कर सकती थी चाभी वो अपने साथ ले जाते थे एक सेनापति युद्ध पर जा रहा था उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी इसलिए उतना ही डर था उतना ही भय था भरोसा ना आता था सो उसने मजबूत से मजबूत ताला खरीद के स्त्री को पहना दिया लंगोट बना दिया ब्रह्मचारी इसको कहते लंगोट का पक्का पन लोहे का होता था और उसमें ताला भी लेकिन उसे ये फिक्र थी कि कहीं चाबी युद्ध में गिर जाए खो जाए तो किसी मित्र को दे दूं एक उसका मित्र था बचपन का मित्र हजारों अनुभवों से दोनों गुजरे थे उस पे भरोसा किया जा सकता था उसने को चाबी दी, और कहा कि तुम पर मुझे भरोसा है महीना लगे दो महीने लगे तीन महीने लगे संभाल के चाबी रखना किसी और का मुझे भरोसा नहीं लेकिन तुम्हारा मुझे उतनी भरोसा है जितना अपना मित्र का तुम बेफिक्र रहो तुम्हारी स्त्री सुरक्षित चाबी मेरे हाथ में सेनापति निश्चिंत युद्ध के मैदान की तरफ चला अभी गाँव के बाहर ही नहीं निकला था तो उसका मित्र घोड़े पे सवार भागता हुआ आया वो कहा रुको रुको ये तुमने गलत चाबी मुझे दे दी वो भी गाँव के बाहर ही नहीं निकले गए वो ताला खोलने पहुंच गए पक्के लंगोटों का भी क्या भरोसा लोहे के लंगोटों का भी कोई भरोसा नहीं और फिर खुद ही तो बांधा हुआ है कब खोलोगे क्या पता और ये कुछ ब्रह्मचरी की बात हुई मैंने कहा लाला तुम भी लाला ही रहे छोटे छोटे बच्चों को लाला कहते उम्र हो गई कब समझोगे कब प्रौढ़ लंगोट कब पक्का है इस बात से तुम प्रभावित इससे सिर्फ एक बात पता चलती कि तुम लंगोट के कच्चे और कुछ पता नहीं चलता वो कहने लगेगी गजब आपने भी एकदम से बात पकड़ ली 40 साल में नुम कितने लोगों से मैंने ये काम अगर किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम लंगोट के कच्चे आपको कैसे पता चल इसमें बात ही क्या है पता चलने की लोग अपने से विपरीत को आदर देते व्यभिचारी तथा कथित लंगोट के पक्कों को आदर देते ब्रह्मचारी को जिसने अनुभव किया वो लंगोट के पक्कों को तो पागल समझेगा विक्षिप्त समझेगा आत्मानंद ब्रह्मचारी कैसे ब्रह्मचारी हो ब्रह्म का अनुभव हुआ थोड़ा भी चखा स्वाद तो ये बात ही ना उठती भारती वहां कहा रुकेंगे ये बातें कैसे भारती कैसे अभारती कौन पूर्वी कौन पश्चिमी जिसने ब्रह्म को जरा सा अनुभव किया ये सारा अस्तित्व उसका अपना हुआ उसकी सब सीमाएं गिर गई लेकिन नहीं लोग संसार छोड़ देते हैं धन छोड़ देते हैं पद छोड़ देते हैं प्रतिष्ठा छोड़ देते हैं सब छोड़ देते हैं। मगर ये सूक्ष्म सीमाएं जकड़े ही रहती जैन मुनि अभी भी जैन हिंदू सन्यासी अभी भी हिंदू मुसलमान फकीर अभी भी मुसलमान ईसाई साधु अभी भी ईसाई ये क्या मजा चल रहा है कम से कम साधु तो ईसाई ना हो हिंदू ना हो ईसाई ना हो मगर ये ज्यादा हिंदू यही ज्यादा ईसाई ये सारे उपद्रव की जड़ इन सारे मनुष्य जाति के इतिहास को गंदा कर दिया है तुम भी इसी तरह के जड़ पुरातन पंथी साधु मालूम पड़ते हो तुम कहां आ गए यहां कहा भटक गए मैं भारतीय नहीं हूं हो नहीं सकता चाहू तो भी कोई उपाय नहीं मेरे भारतीय होने का और मैं गुरु भी नहीं हूं क्योंकि जिस दिन से स्वयं को जाना है उस दिन से यह भी जाना कि तुम भी वही हो जो मैं हूं तुम्हें भला ये प्रती होती हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं लेकिन मेरी तरफ से ऐसी कोई प्रती नहीं है कि मैं तुम्हारा गुरु बुद्ध ने कहा है अपनी संबोधि के क्षण में प्रथम क्षण में जब समाधि उतरी तो जो पहली बात उनको अनुभव में आई वो ये अरे आश्चर्य का आश्चर्य मेरे साथ ही सारा अस्तित्व तो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया आदमी ही नहीं पशु पक्षी भी पशु पक्षी ही नहीं पौधे पत्थर चांतारे भी मैं क्या बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ सारा अस्तित्व बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है अब बुद्ध चाहे भी तो किसके गुरु बनेंगे मैं किसी का गुरु नहीं हूं मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ से तुम शिष्य हो सकते हो क्योंकि तुम सीखने आए हो जो सीख रहा है वह शिष्य है लेकिन जो सिखा रहा है वो अनिवार्य रूपेण गुरु नहीं जरा समझना बारीक बात है और अक्सर साधुओं की बुद्धि बारीक नहीं होती बहुत मोटी होती उसमें से बारीक बातें सरक जाती मोटी बातें पकड़ जाती स्थूल होती तो जरा ठीक से सावधानी से सुनने में क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि शिष्य की तरफ से तो शिष्य होता है क्योंकि वो सीखने आया है उसे अभी पता नहीं वह कौन है यही उसे सीखना है यही उसे जानना है लेकिन अगर सिखाने वाला अपने को गुरु समझता हो तो अभी सिखाने के योग्य ही नहीं होता अभी उसे खुद भी पता नहीं वो क्या खाक सिखाएगा इसलिए जिनको यह ख्याल है कि हम गुरु हैं वे तो गुरु हैं ही नहीं उनसे तो सावधान रहना उनसे बचना असली सिखाने वाले को यह पता होता है मैं और गुरु कैसे असली सिखाने वाले का तो मैं ही नहीं बचता अब गुरु कौन होगा यहां ये शून्य कैसे वीणा अपने से बज रही है इसे बजाने वाला नहीं है कोई मैं यहां मौजूद नहीं मैं की तरफ मैं तो गया मैं तो उस दिन गया जिस दिन जागा मैं तो नींद का हिस्सा था नींद ही गई तो मैं भी गया तुम अभी हो तो तुम शिष्य हो सकते हो जब मैं तुम्हें संन्यास देता हूं तुम्हें स्वीकृति देता हूं कि तुम शिष्य हो लेकिन ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं गुरु मैं तो गुरु हो नहीं सकता मैं तो कुछ भी नहीं हो सकता मैं तो अब एक शून्य हूं जिसमें से परमात्मा को बहना हो तो बहे न बहना हो तो न बहे उसकी मर्जी मैं तो अब बांस की पौंगरी हूं चाहे तो बांसुरी बना ले और चाहे तो बांस ही रहने दे कुछ भेद नहीं पड़ता बांसुरी बन जाऊं तो बांस ही रहा तो तो न तो मैं भारती हूं न मैं गुरु और तुम कहते हो हमने सुना है आपको संस्कृत भी नहीं आती संस्कृत से क्या लेना देना है? तुम सोचते हो महावीर को संस्कृत आती थी महावीर को संस्कृत नहीं आती थी लेकिन हुआ वैसा कोई ज्ञानी हुआ वैसा कोई अनुभव को उपलब्ध महावीर बोले हैं प्राकृत में बुद्ध को संस्कृत नहीं आती थी लेकिन हुआ वैसा कोई जलता हुआ सूर्य पृथ्वी पर दूसरा वैसी अग्नि किसी से प्रकट हुई वैसी ज्योति बेजोड़ अद्वती बुद्ध तो पाली में बोले कबीर को संस्कृत नहीं आती थी न गोरख को न ना नानक को न ना रैदास को न मलूक को न रामकृष्ण को न रामतीर्थ को संस्कृत से क्या लेना देना है मैं कोई पंडित नहीं हूं हा पंडित हो तो उसे संस्कृत आनी चाहिए तब उसे वेद उपनिषद गीता कंठस्थ होने चाहिए मैंने तो स्वयं को जाना है स्वयं को जानने में कोई भाषा आवश्यक नहीं होती स्वयं को जाना जाता है मौन में भाषा से नहीं मैंने परमात्मा को जाना है परमात्मा को जानने के लिए कोई संवाद थोड़ी करना पड़ता है कोई भेंटवार्ता थोड़ी होती उससे कुछ बोलना थोड़ी पड़ता है न वो कुछ बोलता है वह चुप तुम चुप चुप्पी ऐसी गहरी कि दुई खो जाती द्वैत खो जाता है द्वंद खो जाता दो चुप्पियां मिलकर एक हो जाती दो मौन दो नहीं रह सकते और परमात्मा को तुम सोचते हो संस्कृत आती लेकिन यह धारणा अलग अलग धर्मों की है अगर मुसलमान से पूछोगे तो वो कहेगा परमात्मा अरबी में बोलता है क्योंकि कुरान तो अरबी में उतरी वो इल्हम तो अरबी में हुआ वो परमात्मा की भाषा नहीं है वो मोहम्मद की भाषा है मोहम्मद तो संस्कृत में उतरता तो देखते तो मानना पड़ता कि परमात्मा की भाषा संस्कृत है क्योंकि मोहम्मद अरबी जानते थे तो अरबी में परमात्मा उतरा परमात्मा तो उतरता है मौन में लेकिन मौन में जो जाना है उसको मोहम्मद कैसे कहें उसी भाषा में कहेंगे जिसमें वो बोल सकते परमात्मा और उनके बीच तो कोई भाषा की जरूरत नहीं लेकिन तुम्हारे और उनके बीच भाषा की जरूरत है उनके भीतर जो गुनगुन पैदा हुई वो तो उस भाषा में पैदा होगी जो वो जानते इसलिए अरबी और जीसस तो अरेमेक में बोले अब तो अरेमेक भाषा ही खो गई अब तो दुनिया में कोई अरेमेक भाषा बोलने वाला ही नहीं क्या हुआ जीसस परमात्मा अरेमेट में बोला दुनिया में तीन हजार भाषाएं इस पृथ्वी पर तीन हजार भाषाएं मूल भाषाएं बड़ी भाषाएं इनकी छोटी छोटी भाषाएं तो फिर बहुत अगर डायलेक्ट को भी बोलियों को भी गिनें हम तो, तो तीस हजार हो जाए और वैज्ञानिक कहते हैं इस तरह की पृथ्वी कम से कम पचास हजार जहा जीवन है पचास हजार पृथ्वियों का तुम गुणा कर दो तीस हजार बोलियों में परमात्मा की कौन सी भाषा होगी यहूदी मानते परमात्मा की भाषा हिब्रू? दूसरे महायुद्ध के बाद एक जर्मन सेनापति एक अंग्रेज सेनापति से बात कर रहा था वो कह रहा था कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि हम हारे कैसे हारना हमें चाहिए नहीं था कोई तर्क नहीं है हमारे हार के पक्ष में तुम्हारा जीतना असंभव था होना ही नहीं चाहिए था हमारे पास ज्यादा वैज्ञानिक साधन थे हमारे पास ज्यादा विकसित बम थे हमारे पास ज्यादा तकनीकी रूप से विशेषज्ञ थे हमारे सैनिक ज्यादा प्रशिक्षित थे तुम्हारे जीतने का कोई कारण न था हम हारे कैसे अंग्रेज मुस्कुराया और उसने कहा कि कारण ये है कि हम हर रोज युद्ध में जाने के पहले प्रार्थना करते परमात्मा हमारे साथ है तुम्हारा सब तकनीकी ज्ञान तुम्हारा सारी युद्ध की कुशलता तुम्हारा प्रशिक्षण क्या काम आएगा? अरे परमात्मा हमारे साथ है हम प्रार्थना करके युद्ध में जाते थे इसलिए जीते। जर्मन बोला ये बात नहीं चलेगी प्रार्थना तो हम भी करके जाते थे रोज करके जाते थे अंग्रेज तो खेल खिलाने लगा उसने कहा कि बस तुम समझे नुम किस भाषा में प्रार्थना करते थे तो जर्मन ने कहा स्वभाव था हम जर्मन भाषा हम प्रार्थना करते थे अंग्रेज ने कहा बस वही भूल हो गई जर्मन भाषा परमात्मा समझता अंग्रेजी की सेवा उसे दूसरी भाषा आती नहीं अंग्रेज की वही धारणा है कि अंग्रेजी भाषा परमात्मा की भाषा है संस्कृत को मानने वालों की धारणा है कि संस्कृत देववाणी वही उसकी भाषा है मुझे संस्कृत नहीं आती करना क्या है संस्कृत का मुझे मुझे उपनिषद नहीं दौड़ाने हैं मुझे परमात्मा को अपने भीतर से बहने देना उपनिषद बन जाएंगे मुझे श्रीमद भगवद गीता से क्या लेना देना है मैं गा सकूं उसका गीत वही श्रीमद भगवद गीता होगी वही होगा कुरान वही होगी बाइबल्स मेरे प्राण से जुड़े मेरे तार उसके साथ संयुक्त थे मेरी उसकी धुन एक हो गई और तुम्हें फिक्र पड़ी ही कि संस्कृत आपको आती या नहीं संस्कृत अब मुर्दा भाषा है मर चुकी कब की मर चुकी सच तो यह है इस बात की संभावना है कि संस्कृत कभी भी लोक भाषा नहीं थी वो हमेशा पंडितों की ही भाषा रही वो पंडितों की जालसाजी, पंडित हमेशा चाहता है कि वो एक ऐसी भाषा का उपयोग करे जो जनता के समझ में ना आए क्योंकि जनता की समझ में आ जाए तो पंडित जो सड़ी गली बातें कह रहा है वो उसकी पकड़ में आ जाएंगी जब जनता को भाषा समझ में नहीं आती तो तुम कुछ भी बको जतन समझती है जितना कम समझती है उतना ही ज्यादा समझती है कि कुछ अद्भुत अलौकिक बातें हो रही कुछ रहस्यमयी बातें हो रही कुछ बड़ी पहुंची हुई सिद्धावस्था की बातें हो रही तुम ये मजा देख सकते हो संस्कृत ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करो और कूड़ा करकट हो जाता है तुम भी चौंकोगे कि यही वेद है जिनको हम सोचते थे सारे जगत का ज्ञान इनमें भरा हुआ पड़ा है सारे जगत का अज्ञान इनमें भरा हुआ पड़ा है मगर संस्कृत में अगर है तो तुम करोगे क्या दो फूल चढ़ाओगे चंदन लगा दोगे सिर पटक लोगे, और क्या करोगे और पंडित से पूछने जाओगे तो पंडित की कला ही यही है कि जहां कोई उलझन ना हो वहां उलझन खड़ी कर दे जहां बात सीधी साफ हो वहां इतने गोल चक्कर लगाए कि तुम चकरा जाओ कि तुम भ्रमित हो जाओ इतनी व्याख्याएं करे कि तुम्हारी समझ बूझ चौंधिया जाए तुमने देखता डॉक्टर भी यही करते डॉक्टर जब तुम्हें दवाई का नुस्खा लिखता है तो हिंदी में नहीं लिखता तुम्हारी भाषा में नहीं लिखता जो तुम समझते हो क्योंकि तुम्हारी भाषा में लिख दे कि अजवाइन का सत्य तो तुम जाके दवाई की दुकान पर बीस रुपए में अजवाइन का सत्य नहीं खरीद सकोगे तुम कहोगे मूर्ख समझाए मुझको बीस रुपए में तो पूरी एक बोरा अजवाइन घर ले आऊंगा सत्य सत्य निकाल लूंगा सात पीढ़ियों के काम आएगा तुम समझे क्या हो लेकिन वो लिखता लेटिन भाषा में वो तुम्हारी समझ में आती नहीं वो वो समझता है और दवाई का दुकानदार समझता है फिर बीस रुपए मांगे कि रुपए मांगे जितने ज्यादा मांगे उतनी कीमती दवा उतना असरकारी होती ये भी ख्याल रखना सस्ती दवा का असर नहीं होता मुफ्त दवा मिल जाए तो बिल्कुल असर होते ही नहीं जितनी जेब कटे उतना असर होता है क्योंकि उतनी बड़ा डॉक्टर उतनी महंगी दवा भारत में ही बनी हो तो उतना असर नहीं होता फिर जर्मनी से बनी हो अमेरिका से बनी हो तो फिर कहना क्या इसलिए भारत में भी लोग दवाइयां बनाते हैं लेकिन लिख देते हैं मेड इन यूएस मेड इन यूएसए का मतलब होता है मेड इन उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वो सब उल्लासनगर में बनती हूँ उल्लासनगर गजब की जगह है और सिंधियों का तो कहने ही क्या उनसे तो परमात्मा भी हारा है वो तो जूना बनाने से थोड़ा है डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं ठीक उसी भाषा में जिस भाषा में तुम बोलते हो पंडित भी नहीं कर सकता ये काम पंडित हो पुरोहित को तो मरी हुई भाषाएं चाहिए जो कभी की मर चुकी या कभी बोली ही नहीं गई संस्कृत संभावना इस बात की है कि कभी भी लोक भाषा नहीं थी शब्द से ही पता चलता है कि संस्कृत शब्द का अर्थ होता है परिष्कृत महावीर बोले हैं प्राकृत में प्राकृत का अर्थ होता है स्वाभाविक जो लोग बोलते और संस्कृत का अर्थ होता है परिषकृत जो लोग बोलते नहीं जो पंडितों ने शुद्ध कर कर के निचोड़ निचोड़ के धार रख रख के व्याकरण को बिठा बिठा के ऐसा कर दिया है तो वो इतनी दूर हो गई कि आदमी के पहुंच के पार हो गई नहीं तो महावीर कुछ पागल न थे अगर लोग संस्कृत समझते होते तो महावीर संस्कृत में बोलते वो बोले प्राकृत में उस बोली में जो लोग समझते थे प्राकृत का व्याकरण उतना शुद्ध नहीं है जितना संस्कृत का संस्कृत का तो व्याकरण ही व्याकरण शुद्ध ही शुद्ध है पंडित जब कोई भाषा बनाता है बनाई हुई भाषाएं तो बिल्कुल शुद्ध होती घिस्ती नहीं जो भाषा आदमी बोलते हैं वो तो घिसपिस पिस जाती स्वाभाविक और घिसी पिसी हुई भाषाएं ही बताती हैं कि लोगों की है बुद्ध ने पाली भाषा का उपयोग किया वो आम जनता की भाषा थी उसे कोई भी समझ ले सकता था क्योंकि बुद्ध को उलझाना नहीं था सुलझाना था बुद्ध से भी लोगों ने आके कहा है जैसे आत्मानंद ब्रह्मचारी यहाँ आके पूछ रहे हैं ऐसे आत्मानंद ब्रह्मचारी तब भी रहे होंगे उन्होंने भी पूछा है कि आप संस्कृत में क्यों नहीं बोलते बुद्ध ने कहा मैं कोई पागल संस्कृत में बोलना किससे कोई के दुख के पंडित समस्या होंगे मुझे बोलना उनसे जो चारों तरफ फैले हुए वो जो आम आदमी वो जो साधारण आदमी उससे संबंध बनाना है पाली का व्याकरण वैसा शुद्ध नहीं हो नहीं सकता जनता की कोई भाषा शुद्ध नहीं हो सकती जनता की भाषा तो चलेगी चलने से घिसेगी पिसेगी और तब उसमें एक सौंदर्य आ जाता है अब यहां तुमने देखा डॉक्टर रघुवीर ने एक भाषा बनाने की कोशिश की वो बनाई हुई भाषा है, इसलिए चली नहीं जनता की बनी नहीं कोई उससे गले नहीं उतार सका रघुवीर ने मेहनत बहुत की डॉक्टर रघुवीर से मेरा मिलना हुआ था मैंने उनसे कहा तुम व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हो तुम्हारा तुम्हारा जीवन जा अकार क्योंकि कोई पंद्रह साल सतत मेहनत की उन्होंने अकेले भी नहीं और सौ सो पचास शोधकर्ताओं को लगा के श्रम किया श्रम उनका भारी मगर जो भाषा उन्होंने बनाई वो कभी चलने वाली नहीं क्योंकि है क्योंकि बनाई हुई भाषाएं दुनिया में कभी नहीं चली वो चल नहीं सकती दुरुह होती कठिन होती शुद्ध तो होती मगर इतनी शुद्ध होती कि आदमी के काम की नहीं होती अब रेलगाड़ी सबको समझ में आती मगर पता नहीं रघुवीर को अड़चन है रेलगाड़ी से रेलगाड़ी में क्या अड़चन है वो शब्द अंग्रेजी का ये उनको अर्चन है शक्ति समझ में आता है फिर तो अंग्रेजी का हो कि किसी का भी हो इसे क्या लेना देना जिंदा भाषा का अर्थ ही ये होता है कि उसकी पाचन शक्ति होती वो दुनिया भर की भाषाओं से पचा लेती अंग्रेजी इसलिए सबसे ज्यादा जिंदा भाषा है आज पृथ्वी पर प्रति वर्ष आठ हजार नए शब्द पचाती दुनिया की किसी भाषा की इतनी पाचन क्षमता नहीं पचा जाती तुम जान के हैरान हो संस्कृत का पंडित शब्द अंग्रेजी पचा गई अंग्रेजी में पंडित शब्द का उपयोग होता है मतलब वही होता है जो हिंदी में होता है पहंगा पंडित ठोथे गोबर भरे मगर पाचन सकती जीवित व्यक्ति का लक्षण रेलगाड़ी को भी नहीं बचा सकते जबकि चल पड़ा शब्द लाखों लोग करोड़ों लो लोग उपयोग कर रहे हैं, पूरा देश रेलगाड़ी शब्द समझता है न तमिल को दिक्कत है न मराठी को दिक्कत है न गुजराती को दिक्कत है न पंजाबी को दिक्कत है ना हिंदी को दिक्कत है मगर उन्होंने एक गह लिया शब्द वो चलाने बहुत चलाने की कोशिश की लोह पथ गामनी बात ही कुछ जस्ती नहीं बुद्धुपन लगती जैसे तुम जा रहे हो स्टेशन तुम सोच कहा जा रहे हैं को पकड़ने जा रहे हैं तो समझेगा तो तुम्हारी पत्नी भाग गई या क्या बात लोहपथ पत तुम्हारी पत्नी का नाम ये क्या बला है लोह पहले इसका अर्थ तो समझाओ अर्थ समझाने में तुमको बताना पड़ेगा लोहपथ का नहीं आने रेलगाड़ी नहीं तो तुम समझा ही नहीं सकोगे हाकि हालांकि शुद्ध क्योंकि रेल का अर्थ होता है लोहपथ और गाड़ी का अर्थ होता है जो गमन करे तो लोह पथ गाम मैंने उनसे कहा कि गांव के लोग ज्यादा बुद्धिमत्ता जाहिर करते शब्दों के पास घिस पिस जाते देहात में जाके पूछो आदमी कोई कहीं जा रहा कहाँ जा रहा है वो कहता है रपट लिखाने जा रहा हूं रिपोर्ट का रपट हो गया ये बात समझ में आती ये घिस गया शब्द इसमें गुलाई आ गई ये रिपोर्ट से ज्यादा प्रीतिकर हो गया इस शब्द को किसी ने बनाया नहीं अपने से बन गया चलते चलते बना रपट स्टेशन की जगह टन वो गांव का हर आदमी जानता है स्टेशन जा रहे है स्टेशन में थोड़ी सी अड़चन है उसको स्टेशन कर लिया साफ अपने आप हो गया किसी को करना नहीं पड़ा करते करते हो गए लोक व्यवहार से भाषाएं बनती दुनिया में बहुत बार कोशिश की गई पश्चिम में एस्पेरेंटो भाषा बनाई गई कि वो जागतिक भाषा बन जाए मगर चली नहीं बहुत शर्म किया गया कि चल जाए मगर चले कैसे सुंदर थी व्याकरण शुद्ध थी जागतिक भाषा बन सके इसका सारा आयोजन था लेकिन सब आयोजन व्यर्थ होते जबरदस्ती कोई चीजें नहीं चलाई जाती भाषाएं ऐसी थोपी नहीं जाती सदियों में विकसित होती हैं, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे-धीरे, हजारों करोड़ों लोग उनका उपयोग करते तब उनमें प्राण आते मैं वही बोल रहा हूँ जो लोग समझ सकते और अनुभव मेरा अपना है, कोई शास्त्री नहीं और आत्मनंद नाम तो तुम्हें बड़ा प्यारा है पता नहीं किसने दे दिया किस ना समझने दे दिया लेकिन तुमको आत्मनंद का भी कोई अनुभव नहीं नहीं तो ये बात पूछते तुम चोथे पंडित मालूम पढ़ते हो मुर्दा भाषाओं को ढो रहे हो जीवंत में खोज हो मुला नसरुद्दीन की पत्नी गुलजान उससे पूछ रही थी नसरुद्दीन तुम मुझे कितना प्यार करते हो बुढ़ापा भी आ गया दांत भी सब गिर गए बाल भी सब सफेद हो गए हड्डी पसलियां निकल आई अस्थि पंजर मात्र रह गई हूं लेकिन तुम तुम्हारा प्रेम अमर तुम मुझे वैसा ही प्रेम करते हो जैसा पहले प्रेम करते थे क्या मैं तुम्हें अभी जवान लगती हूँ क्या मैं तुम्हें अभी सु, भी सुंदर मालूम होती हूँ नसरुद्दीन का गुलजान मेरी जान सुनो तुम्हारी सदाबहार जवानी को देखकर मुझे एक शायरी कविता याद आ रही बुझ चुका है तुम्हारे हुसन का हुक्का वो तो हम हैं कि गुड़गुड़ाए जाते अभी संस्कृत का हुक्का कब कभ, कब बुझ चुका कभी जला हो ये भी संदिग्ध है मगर कुछ मूड है कि गुड़गुड़ाया जाते मैं इस तरह के हुक् नहीं गुड़गुड़ा मुझे कोई रस नहीं मैं कोई पंडित नहीं मैं कोई शास्त्रज्ञ नहीं हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पंडित नहीं हूँ शास्त्रज्ञ नहीं हूँ नहीं तो वही दुर्गति मेरी होती आत्मानंज तुम्हारी हो रही मैंने अपने भीतर डुबकी मारी शास्त्रों में नहीं अपने भीतर डुब की मार के जो पाया है फिर उससे मैं गवाह हो गया हूं शास्त्रों का लेकिन पाया मैंने अपने भीतर आज जब मैं बुद्ध पर कुछ कहता हूं तो इसलिए नहीं कि बुद्ध का मुझे समर्थन करना बल्कि इसलिए कि मैं पाता हूं बुद्ध मेरे समर्थन में अगर आज मैं महावीर पर कुछ बोलता हूं तो इसलिए नहीं कि महावीर की मुझे व्याख्या करनी मुझे क्या लेना देना महावीर से बल्कि इसलिए कि जो मैंने पाया है उसी को महावीर ने भी कहा है मेरा अपना अनुभव प्राथमिक है से सारी बातें गौन है मैं गवाह हूं मैं स्वयं साक्षी हूं दूसरा प्रश्न भगवान अब तक मैं सुनता आया था कि मजहब क्या है लेकिन उस दिन आपके ऊपर जो हमला हुआ सो आपको देख कर जाना कि धर्म क्या है आनंद मोहम्मद धर्म को सुनकर जाना नहीं जा सकता देखकर ही जाना जा सकता है धर्म एक साक्षात्कार तुम सौभाग्यशाली थे कि यहां मौजूद थे और वह आदमी भी बड़ा प्यारा था जिसने वो परिस्थिति पैदा कर दी नहीं तो शायद तुमने जो देखा वो तुम ना देख पाते इसलिए उसका धन्यवाद करो उसका छोरा फेंकना उसकी चेष्टा हत्या करने की यहां जो सोए भी थे वो भी उस घड़ी में जाग गए एक क्षण को तुम्हारा मन थम गया होगा थम ही जाएगा ऐसे क्षणों ने मन चलता नहीं विचार रुक जाते और विचार रुक जाए तो तुम मुझे देख लो विचार रुक जाए तो तुम मुझे पहचान लो विचार रुक जाए तो तत्न मेरा और तुम्हारा मेल हो जाए मिलाप हो जाए मिलन हो जाए उस आदमी ने ये अवसर उपस्थित कर दिया आनंद मोहम्मद कि तुम देख सके उसने तुम्हें चौका दिया जगा दिया अवाक तुम रह गए तुम्हारी आंख से एक पर्दा उठ गया बहुत बातें हो गई उस छोटे से क्षण में उस छोटे से क्षण में शाश्वत की एक झलक तुम्हें मिल गई और धर्म तो एक अनुभूति है सत्संग में बैठते बैठते कब मौका आ जाएगा कहानी जा सकता है कब किस घड़ी में सत्संग हो जाएगा कहानी जा सकता है इसलिए सत्संग में शिष्य बैठते रहते, रहते आते रहते बैठते रहते आते रहते बैठते रहते पता नहीं कब किस अपूर्व क्षण में कौन सी परिस्थिति में कौन सी चुनौती में तुम थम जाओ ठहर जाओ उसका चिल्लाना उसका छुरे को फेंकना स्वभावतः सन्नाटे को गहरा कर गया यूं ही यहां सन्नाटा है लेकिन उस क्षण में सन्नाटा अपूर्व गहराई को उपलब्ध हो गया तुम मुझे अपलक देख सके तुम्हारी पलक भी ना झुकी होगी फिर मेरे जीवन को खतरा हो तो उस समय तुम कल पर नहीं टाल सकते तुम ये नहीं कह सकते कि कल देख लेंगे कि रोज देखते हैं रोज सुनते हैं कल सुन लेंगे आज जल्दी क्या है आज थोड़ी झपकी ही ले ले नहीं उसने एक नया मौका दे दिया तुम झकझोर गए भीतर से झकझोर गए उसने तुम्हारी धूल झाल दी इसलिए तो मैं कहता हूं कि परमात्मा के स्वरूप में काम करता कहना कठिन है इसलिए हर तरह से हमेशा उसके प्रति धन्यवाद देना वो जो करे जैसा करे उसमें जरूर हित होगा कल्याण होगा मंगल होगा सत्य वेदांत ने उस दिन की अपनी अनुभूति को इन शब्दों में बांधा है आनंद मोहम्मद वे शब्द तुम्हारे काम के होंगे सत्य वेदांत ने लिखा है भगवान सहम गया होगा सागर्श धड़कने कणकण की थम गई होंगी क्षणभर्ष फूल पत्तों पर नदी पर्वतों पर पत्ती पत्ती पर घास की उभर आई होगी सिहरन ओ अभिनेश्वर वह हिंसक वार अकुलाये होंगे नक्षत्र तारागण कब गए होंगे ठीके पड़ गए होंगे पल भर रवि कर देख इतिहास कर रहा प्रत्यावर्तन ओ महाकाश पर बना रहा तू शांत झील सा हिलाान तनिक प्रतिबिंबित चंद्रता तुझ में फैला और अधिक प्रकाश तेरा शीतल चंदन सा ओ करुणा में उतरी अमावस्थी तुझे घेरने उधत कोई था मूढ़मती तुझे भेदने तूने फिर भी ली सुध हमारी पहले फिक्र ना करें बैठे रहे गूंजी तेरी स्निग्ध मधुवर्षिणी ध्वनि ओ विश्वमित्र मित्र ओ ओह भाग्य तू करता चलता चोट खोजे हम ओट कितनी ही मृत परंपरा की सदे रहते धर्म की प्रत्यंशा पर तेरे शब्दवान महावीर तू करुणा में भी बीधता चलता निशान पर निशान झकझोरते हमें मुक्त करने तोड़ता सदियों से बैठी छाती पर चट्टान धन्यवाद और जागृत अस्तित्व तुझे प्रणाम हुई है पुनः पृथ्वी आस्वस्थ उसका अखंड रहा है सौभाग्य बनी है गंध घनी और किरणों ने चीरे हैं गहन अंधकार हुआ है रोम रोम पुलकित वसुधा का गहराई है और अधिक लाली प्रभात की थरक उठा है जड़ चेतन का गात गात धन्यवाद और जगत प्राण धन्यवाद फिर फिर प्रणाम धर्म न समझने की बात है न समझाने की देखने की बात है और दिखाने की धर्म शास्त्रों में तो नहीं शब्दों में तो नहीं लेकिन किन्हीं किन्हीं क्षणों में खुल जाते हैं द्वार उस अनंत रहस्य के एक क्षण को तुम्हारा सारा ज्ञान गिर जाता है तुम फिर ऐसे हो जाते हो जैसे छोटे छोटे बच्चे निर्दोष बालक जैसे आश्चर्य विमुक्त अवाक बस तभी तुम्हें पंख लग जाते तभी सारा आकाश तुम्हारा हो जाता है वह घड़ी शुभ थी सब घड़िया शुभ है तुम धन्यभागी थे कि उस घड़ी में मौजूद थे इस दुनिया में प्रकाश से अंधेरा है अंधेरा लाख लाख वर्ष पुराना हो तो भी नए से नया दीपक भी उस अंधेरे को तोड़ देता है यह स्मरण रखना अंधेरा कितना ही पुराना हो और कितनी ही परतों पर परतें उसकी जमी हो छोटा सा प्रकाश का दिया भी मिट्टी का छोटा सा दिया भी उसे तोड़ने में समर्थ है ज्योति अपूर्व क्षमता से भरी है, ज्योति बुझ बुझ के भी बुझ नहीं पाती हजारों बार बुझाई गई मगर बुझ सकती नहीं सत्य हार हार कर भी नहीं हारता है और असत्य जीत जीत कर भी हार जाता है छोटी मोटी विजयों पर चिंता मत लेना और छोटी मोटी हारों पर विषाद मत करना अंतिम विजय हमेशा सत्य की है और प्रकाश की क्योंकि अंतिम विजय हमेशा परमात्मा की अमावस लाख कोशिश करे अंतिम विजय पूर्णिमा की है मगर कोशिश तो जारी रहेगी कोशें इसलिए जारी रहेंगी कि मैं जो कह रहा हूं मैं जो कर रहा हूं उससे न्यस्त स्वार्थों पर चोट पड़नी स्वाभाविक है वे तिल मिलाएंगे उनकी तिलमिलाहट और कैसे प्रकट होगी उनके पास और क्या है जवाब तो नहीं उनके पास कोई उत्तर तो नहीं मैं जो चुनौती दे रहा हूं उस चुनौती को झेलने की उनकी सामर्थ्य तो नहीं मैं जो कह रहा हूं छुरा फेंकना उसका कोई उत्तर उससे तो सिर्फ मेरी बात ही सही सिद्ध होती छुरा तो सिर्फ कमजोरी का लक्षण वो तो सिर्फ इतना ही बताता है कि अब तुम्हारे पास कोई तर्क ना रहा कोई विचार ना रहा अब तुम्हारे पास कोई उपाय ना रहा वो तो नामर्दी का लक्षण है वो कोई बहादुरी का लक्षण नहीं और ऐसे मौके आएंगे और भी आएंगे इस घटना के बाद पूना से अनेक पत्र मिले हैं जो निश्चित ही पूना से लिखे गए हैं हालांकि जिनने लिखे हैं बिल्कुल निपुंसक नामर्द कुछ ने तो अपने नाम नहीं लिखे कुछ ने नाम लिखे हैं वो झूठे हैं और पते दिए हैं किसी ने हरियाणा का और किसी ने हिमाचल प्रदेश का और किसी ने कश्मीर का और उन सब पर सील सिर्फ पूना की है एक ही सील एक ही सील वो सब पूना में ही लिखे गए हैं पूना में ही पोस्ट किए गए हैं, और सारे पत्रों का एक ही स्वर है कि हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे आपका वही अंत होगा जो जीसस का हुआ मंसूर का हुआ आपको हम सावधान करते या तो आप अपने कार्य को बंद कर दे आप जो कहते वो कहना बंद कर दे और या फिर हम आपकी जवान बंद कर देंगे जैसे कि कोई कभी परमात्मा की जवान बंद कर पाया है मेरी जवान बंद होगी तो परमात्मा मेरे लाखों सन्यासियों की जवान से बोलेगा लाभ ही होगा हानि नहीं होगी एक जवान बंद होगी तो हजार जवानें बोलेंगी मैं जब तक हूं तब तक किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है मैं नहीं हूं तो लाखों को बोलना पड़ेगा आपकी तरह फैल जाएगी बात फिर मेरे न होने से कुछ नुकसान नहीं होगा मैं न हो के और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाऊंगा और कौन न मरना चाहेगा जीसस जैसी मौत मंसूर जैसी मौत खाट मरने का मुझे भी कोई बहुत लोभ नहीं यूं भी निन्यानबे प्रतिशत लोग खाट पर मरते हैं खाट पर मरने में ऐसा क्या रस हो सकता है क्या अर्थ हो सकता है अच्छा ही होगा कि मेरी गिनती कोई जीसस सुकर और मंसूर में करा दे मैं उसका धन्यवाद ही करूंगा उसका आभारी ही मानूंगा मगर ये नामर्दों की भाषा है जो मैं कह रहा हूं अगर वो गलत है तो उसे जवाब दो तुम्हारे पास भी वाणी है और तुम्हारे पास तो इतने पंडित हैं शंकराचार्य हैं साधु संन्यासी हैं महात्मा हैं मुनि हैं इन सबका उपयोग करो इस एक अकेल आदमी से हिन्दू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध इतने सारे लोगों को पीड़ित तो परेशान होने की क्या जरूरत है उत्तर दो लेकिन उत्तर नहीं है उनके पास वे निरत्तर खड़े एक एक बात उनकी जड़ों को हिला रही घबराहट उनमें फैलती जा रही और कमजोरों के पास फिर एक ही उपाय बच रहता है कि वो अपनी निम्नता पर उतर आए अपनी पशुता पर उतर आए वो घोषणा कर दें अपने पशु होने की मगर उनकी पशुता से कोई नुकसान कभी हुआ नहीं जैसे सिर्फ उसका छुरा फेंकना आनंद मोहम्मद तुम्हें धर्म की एक झलक दे गया अगर इस तरह के लोगों ने मिलकर मुझे पर लटका दिया या मंसूर की तरह मार डाला तो मैं तुम्हारे प्राणों में एक ऐसी अमित छाप छोड़ जाऊंगा कि वही छाप तुम्हारा निर्वाण हो जाएगी तुम्हारा मोक्ष हो जाएगी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और फिर मैं तुम सबसे बोलूंगा अभी इस एक देह में आबद्ध हूं फिर तुम्हारी सब देहों में व्याप्त होकर बोलूंगा फिर हजारों कंठ मेरे होंगे ऐसे मुझे कुछ हानि नहीं दिखाई पड़ती लाभ ही लाभ है ये मामला ही कुछ ऐसा है कि इसमें हानि होती ही नहीं लाभ ही लाभ है बुकोजू नाम का जैन फकीर अपने एक शिष्य के साथ 20 साल से मेहनत कर रहा था लेकिन उस शिष्य को नहीं ज्ञान उपलब्ध हुआ सु नहीं उपलब्ध हुआ और शिष्य ने कुछ कमी नहीं की ऐसा कुछ अलाल नहीं था वह दिन दिन भर ध्यान में बैठा रहता दिन दिन भर सतत चेष्टा में संलग्न रहा सुस्ती नहीं की अपने को बचाया नहीं धोखाधड़ी नहीं की बड़ा आतुर था मगर कुछ अड़चन थी कुछ बात थी कि रुकावट बनी थी होते होते चूक जाता था और एक दिन बाजार गया हुआ था किसी काम से और लौटा तो नाश्ता हुआ लौटा बाजार में यू हुआ कि गुजरता था एक बाजार से जहां से उसे गुजरना भी नहीं था उसे पता नहीं था कि वो गलत रास्ते पे पड़ गया है वो रास्ता था जहाँ मांस बेचने वालों की दुकानें थी इस बौद्ध भिक्षु को मांस बेचने वालों की दुकानों वाले रास्ते से गुजरना उचित भी न था धूल से गुजरा तो तेजी से चला जा रहा था कि किसी तरह निकल जाऊं इस रास्ते के बाहर मांस की दुर्गंध ही दुर्गंध मछलियां मांस और नमालुम क्या क्या बिक रहा था तभी उसने एक दुकानदार और उसके ग्राहक की बात सुन ली बस चलते चलते सुन ली राह पर ठिठक गया वो ग्राहक पूछ रहा था कि ये मांस तुम्हारी दुकान का श्रेष्ठतम मांस है ना मैं श्रेष्ठतम चाहता हूं क्योंकि आज सम्राट को मैंने भोज पर आमंत्रित किया है उस दुकानदार ने कहा यह बात कभी दोबारा मत कहना मेरी दुकान पर सिर्फ श्रेष्ठ चीजें ही बिकती श्रेष्ठ के अलावा मैं कुछ बेचता ही नहीं श्रेष्ठ नहीं तो मेरी दुकान पर नहीं जो है श्रेष्ठ है अब इस बात से निर्माण का क्या संबंध मगर कोई बात हो गई और यह आदमी जो 20 साल से मेहनत कर रहा था और कोई पर्दा नहीं उठता था वो उठ गया ये नाचता हुआ आया इसे दूर से ही देख के गुरु ने कहा कि आ आ गले तुझे लगा लू 20 साल से इस दिन की प्रतीक्षा थी ये कैसे हुआ उसने कहा कैसे कहूं कैसे हुआ बड़ा अजीब ढंग से हुआ मैं गुजर रहा था गलती से मांस वालों के रास्ते से गुजर गया पता होता तो मैं वहां से गुजरा भी नहीं होता और आज एक अद्भुत अवसर से चुक जाता ऐसी वार्ता हो रही थी ग्राहक से दुकानदार ने कहा इस दुकान पर जो भी है श्रेष्ठ और तब मुझे तत्ण आपकी याद आई और 20 साल में जो भी आपने दिया वो सब श्रेष्ठ है ये याद आई एक, एक बात याद आई से 20 साल आंखों के सामने से गुजर गए और कोई पर्दा उठ गया शरण छूने आया बुक का पागल यही मैं तो 20 साल से कह रहा था क्या हम धंधा ही ऐसा करते हैं कि यहां जो है सभी श्रेष्ठ मगर तू सुनता ही नहीं था मगर ठीक है हर चीज के पकने का समय होता है कोई फिक्र नहीं अच्छे ही हुआ तो भूल से ही सही उस रास्ते से गुजर गए कब कहां बात घट जाएगी कोई कुछ कह नहीं सकता आनंद मोहम्मद उसका छुरा फेंकना और तुम्हें मेरा ठीक ठीक दर्शन हो जाना तुम्हें मेरे प्राणों के साथ एक रस्ता का अनुभव हो जाना कब तुमने सोचा होगा कि कोई छुरा फेंकेगा तब यह होगा कभी नहीं सोचा होगा कभी कल्पना भी नहीं की होगी सोचते भी कभी ऐसा तो मन में अपराध भाव पैदा होता कि मैं भी कैसी बातें सोच रहा हूं कि कोई छुरा फेंक मगर कब किस घड़ी में घटना घट गट जाएगी कहना मुश्किल है मगर इस जगत में जो भी घटता है सब शुभ है ये परमात्मा की दुकान पर सभी कुछ श्रेष्ठ है जो शायद मेरे जीवन से ना हो सके वो मेरी मौत से हो जाए घबराना मत चिंता मत लेना जीवन की श्रद्धा मत खोना जीवन पर श्रद्धा मत खोना और तुम पाओगे कि अगर तुमने जीवन पर श्रद्धा रखी तो जीवन तुमने जरूर लाख लाख द्वारों से अमृत से भर देगा तुम्हारी झोली हजार हजार हीरों से भर जाएगी तुम्हारा जीवन आलोकित होगा ही होना ही चाहिए मेरे देखे जिस तरह के प्रतिभाशाली लोग मेरे पास इकट्ठे हुए मैं ये घोषणा कर सकता हूं कि हजारों लोग परम ज्ञान को उपलब्ध होंगे ये घोषणा आसान बात नहीं है लेकिन ये घोषणा मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई तृतीय श्रेणी के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे तृतीय श्रेणी के लोग तो ये काम करेंगे वो बिचारे इस काम में लाए जाएंगे उनका उपयोग ये होगा कोई छुरा फेंकेगा कोई मारने की धमकी देगा कोई जहर पिलाने की कोशिश करेगा वो बेचारे ये काम करेंगे उनका भी उपयोग कर लेंगे बेकार पत्थर होंगे तो उनको न्यू में डाल देंगे मगर कहीं ना कहीं उनका उपयोग हो जाएगा मगर मेरे पास इस पृथ्वी के सुंदरतम लोग इकट्ठे हुए आज सुबह ही सुबह दिवेक ने मुझे कहा कि कल कोई इतालवी फोटोग्राफर चित्र लेने आया था इटली की किसी बड़ी पत्रिका के लिए और उसने कहा कि जिस तरह के चेहरों के मैं चित्र लेना चाहता हूं वो हजारों में खोजने पर कभी एक आद मिलता है मगर यह आश्रम मेरे जीवन का पहला अनुभव है कि जिस चेहरे को देखता हूं वही लगता है कह रे ये चेहरा भी उतार लेने जैसा है इतने आनंदित लोग मैंने जीवन में कहीं देखे नहीं और मुझे सिर्फ आनंदित चेहरों के चित्र उतारने में ही रस है मैं दुखी चेहरे नहीं चाहता मैं लंबे और उदास चेहरे नहीं चाहता वो कह रहा था कि मैं वर्षों में थोड़े से ही चित्र उतारता हूं हजारों आदमी में कभी एकाद आदमी का चित्र उतारता हूं क्योंकि तो मुझे आदमी ही मुश्किल से मिलते मगर यहां मैं दीवाना हुआ जा रहा हूं कि किसको पकड़ू किसको छोड़ू किसको उतारू किसको ना उतारू मैं तो फिल्में सीमित लेके आया हूं अपनी पुरानी आदत के हिसाब से और यहां हर चेहरा उतारने योग्य हर चेहरे पे एक आनंद है हर चेहरे पर एक प्रतिभा है एक तेज एक रस है प्रत्येक सन्यासी धीरे धीरे परमात्मा की तरफ सरक रहा है और जैसे जैसे सरक रहा है वैसे वैसे उसके भीतर आनंद बढ़ेगा रस बढ़ेगा अनुभूति बढ़ेगी और कब किसका वसंत आ जाएगा कहना कठिन है मगर सबका वसंत आएगा तैयारी रखो अपनी तरफ से तत्पर रहना आवश्यक है बस तीसरा प्रश्न भगवान मैं एक स्त्री के प्रेम में हूं जो मुझसे उम्र में ग्यारह वर्ष बड़ी आपका मंतव्य योगेश्वर प्रेम तो अंधा होता है हिसाब रखता है उम्र का उम्र वगैरह के हिसाब तो विवाह में रखे जाते लेकिन तुम थोड़ा हिसाब लगा रहे हो सच में ही प्रेम में हो कि यू ही ख्याल पैदा हो गया है फिल्म देख देख कर पुरुष अहंकार के कारण ये भ्रांति पालता रहा सदियों से कि पुरुष उम्र में बड़ा होना चाहिए और स्त्री छोटी होनी चाहिए अगर पुरुष 25 का हो तो स्त्री 20 की हो क्यों ये बात अवैज्ञानिक है क्योंकि स्त्रियां पांच साल पुरुषों से ज्यादा जीती अगर तुम पचहत्तर साल जियोगे योगेश्वर तो तुम्हारी ही उम्र की स्त्री 80 साल जिएगी। तो अगर तुम अपनी समान उम्र की स्त्री से विवाह करो तो उस गरीब को पांच साल के लिए विधवा कर जाओगे और जवानी में इतनी जरूरत नहीं होती दूसरे की जितनी बुढ़ापे में जरूरत होती जवानी में तो बहुत मिल जाते बुढ़ापे में तो अपने पति काम आए तो आए दूसरे तो फिर देखते भी नहीं अपने भी पराये हो जाते हैं बुढ़ापे में तो और ये बड़ी अवैज्ञानिक प्रक्रिया है, सारी दुनिया में प्रचलित है कि अपने से पांच साल कम उम्र स्त्री से विवाह करो तो दस साल का फर्क हो जाने वाला है तुम जब मरोगे तो दस साल के लिए विधवा स्त्री छोड़ जाओगे इसलिए दुनिया में इतनी विधवाएं दिखाई पड़ती हैं इतनी विधुर दिखाई नहीं पड़ते उसका कुल कारण ये अवैज्ञानिक बात है सच तो यह है हरेक व्यक्ति को अपने से पांच साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए ताकि दोनों करीब करीब साथ साथ मरे ताकि किसी को सती वगैरह होने की आवश्यकता भी न पड़े अपने आप ही करीब करीब साथ साथ मरना हो जाए मगर पुरुष का अहंकार बड़ा अजीब है उसे हर चीज में बड़ा होना चाहिए अगर स्त्री लंबी हो तो ठिकना आदमी उससे बचता है कि नहीं हमें शादी नहीं करनी उस लंबी स्त्री से कौन शादी करे बांस जैसी लंबी कि बिजली का खंभा मालूम होती और स्त्रियां बड़ी प्रसन्न होती अगर उनको दूल्हा मिल जाए बिजली के खंबे जैसा लंबा तो वो कहते हैं देखो हमारा दूल्हा बिजली का खम्बा क्या गजब लंबा है उनको सिखाया पुरुषों ने कि पुरुष को बड़ा होना चाहिए स्त्री को छोटा होना चाहिए लंबाई में भी उम्र में भी पढ़ाई लिखाई में भी अगर पुरुष बीए है तो वो एह लड़की से शादी नहीं करना चाहता ये पुरुष का अहंकार मात्र है क्यों एह लड़की में क्या कसूर है क्योंकि वो जगह जगह भद्ध करवाएगी जगह जगह कोई भी पूछेगा शिक्षा तो तुम्हारा सिर नीचा हो जाएगा अगर हम सिर्फ बीए पास जहां तक तो बीए फेल और पत्नी एम ए पास तो जगह जगह बार बार अपनी बेइज्जती कौन करवाए तो पुरुष हर हालत में स्त्री को छोटा चाहता है योगेश क्या चिंता की बात है कि स्त्री 11 वर्ष उम्र में बड़ी मोहम्मद ने शादी की थी तो 26 ही वर्ष के थे और पत्नी उनकी चालीस वर्ष की थी चल पढ़ो पैगंबर होने का कम से कम एक काम तो करो हालांकि चौदह साल का फासला नहीं है मगर ये ग्यारह साल पता नहीं स्त्रियों की बात का कोई भरोसा नहीं उम्र के बाबत नसरुद्दीन फजलू से एक दिन पूछ रहा था कि अच्छा ये तो बताओ कि सन 1950 में जो पैदा हुआ है उसकी उम्र इस समय कितनी होगी फजलु बोला पापा पहले ये तो बताइए कि पैदा होने वाला स्त्री है या पुरुष सन का सवाल उतना नहीं है सवाल स्त्री का है या पुरुष का है पुरुष तो आम तौर सिस्टम के हिसाब से चलते उनका कैलेंडर में बड़ा भरोसा है इसलिए कैलेंडर वगैरह को मानती नहीं दो दो तीन तीन साल में एक एक साल बढ़ती ऐसी रुकती कई जगह तो कि रुकी रहती जब तक धक्के ही नहीं खाती बिल्कुल तब तक बढ़ती नहीं उनको कोई जल्दी नहीं बढ़ने की सब उपाय करती हैं इस बात का चमत्कार कायम रखने का की उनकी उम्र कम है अगर ये तुम्हारी स्त्री ने जिससे तुम्हें प्रेम हो गया है उसने तुम्हें बताया हो वो 11 साल बड़ी है तो तुम जरा खोजबीन करना हो सकता है चौदह साल बड़ी हो तब तो समझो कम से कम एक गुण तो पैगंबर का तुम में होगा फिर ये भी ख्याल रखना कि की मोहम्मद ने नौ विवाह किए वो नंबर दो का कदम योगेश्वर और मोहम्मद घोड़े पे सवार रहते थे वो नंबर तीन एक घोड़ा खरीद लेना और ये तुमको पता है कि कहानी क्या कहती कि मोहम्मद घोड़े पे बैठे बैठे सीधे स्वर्ग गए कोई इसका राज नहीं बता सकता सिवाय मेरे राज साफ है नौ पत्निया सुनो दिशाएं घेरे खड़ी थी वहां तो भागने का उपाय था नहीं दसवीं दिशा दसवीं दिशाएं होती और उन ने इतना भी मौका ना दिया कि घोड़े से उतर जाती घोड़े को भी ले गए सदे स तो बीच में कहीं रुके ही नहीं बैकुंठ की पहुंच के रुके ये राज किसी ने कभी बताया नहीं मैं तुम्हें तो बताता हूं कारण क्या था इनका एकदम सीधा घोड़े पे बैठे बैठे स्वर्ग जाने का तो अब अगर बढ़ी रहे हो इस दिशा में पैगम्बर होने की तो करो हिम्मत ऐसे क्या घबराते हो मुसीबत तो आएंगी मगर मुसीबतों से मर्द कभी घबराते दुल्हन की हो रही थी विदाई बार बार रोने के लिए वह कर रही थी ट्राई जब बनावटी हिचकी ली पहली तो दुल्हन की माँ बोली अरी पगली यही रोने लगी तेरा तो मेकअप धुल जाएगा तेरी सुंदरता का सारा राज खुल जाएगा तब मैं क्या करूं माँ लड़की ने सवाल किया माने यू समाधान किया अरे तेरी अकल अभी तक मोटी मेरी लाडली रोएगा तेरा दूल्हा तू क्यों रोती है? हिम्मत रखो दंड बैठक लगाना शुरू कर दो मुसीबत आएंगी मुसीबतों के लिए पहले से तैयार हो जाना जरूरी है। एक स्वर्गवासी ने स्वर्गलोक की खिड़की में से बाहर झांका, देखा एक नजरिया बांका सामने नरक लोक की तीसरी मंजिल पर टिक गई उसकी नजर मैनका और उर्वशी से भी सुंदर एक नग्न युवती खड़ी थी उधर वह अपने लंबे बालों को छिटकाकर लहरा रही थी यानी कि अपनी ब्यूटी का झुंझुना बजा रही थी देखते ही स्वर्गवासी का दिल धक से रह गया झट से यमराज के सामने गया और बोला पकड़ो यह अपना डंडा झोला स्वर्ग में रहते रहते उब गया मन अब मुझे नर्क में भिजवा दीजिए श्रीमान यमराज ने उसे बहुत बहतेरा समझाया स्वर्ग का अलौकिक आनंद दिखाया लेकिन उस मूर्ख पर तनिक भी चली नहीं शिक्षा यमराज बोले जैसे तेरी इच्छा पलक झपकते ही वह पहुँच गया नर्क जो पहले देखा था और जो अब देखा उसमें था जमीन आसमान का फर्क दिखी गरम तेल की खोलती हुई कढ़ाई कहीं वह नवय नजर ना आई वह रोने लगा हाय सरासर धोखा तभी एक यमदूत ने कढ़ाई की ओर धकाते हुए टोका ए मिस्टर आपका ध्यान है किधर हमारी तीसरी मंजिल पर है विज्ञापन सेंटर क्या बुरा है जो हम विज्ञापन करते हैं तभी तो तुम्हारे जैसे स्वर्गवासी यहां पर आकर कुत्ते की मौत मरते तो जरा सावधानी से चलना मगर प्रेम तो पागल होता है धरना मत एक बात तुमने अपने प्रश्न में नहीं बताई कि स्त्री विवाहता है या अविवाहिता वो भी जरा सोच लेना नहीं तो कोई झंझट में पड़ो और झंझट आ जाए। चंदूलाल की पत्नी ने शिकायत करते हुए कहा अब तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते पड़ोस में तुम्हारे दोस्त धब्बू जी रहते उन्हें देखो वे भी आखिर एक मर्द तुम्हारे ही जैसे उनकी शादी हुए भी 25 साल बीत गए मगर कैसी मोहब्बत रोज अपनी पत्नी की कमर में हाथ डालकर समुद्र तट पर घूमने जाते चंदूलाल ने मुछो पर ताव देकर कहा मैं भी मर्द का बच्चा हूँ तुमने समझ क्या रखा है और साफ बता दू कि जितना प्यार डब्बू जी करते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्यार मैं करता हूँ और ये भी कह दू कि मैं भी रोज कमर में हाथ डालकर समुद्र तट पर घूमना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे और डब्बू जी के भैसे ही ऐसा नहीं करता वरना तुम दोनों मिलकर मेरे प्राण ले लो जरा देख लेना स्त्री विवाहता तो नहीं 11 वर्ष उम्र में बड़ी हो कि 14 वर्ष उम्र में बड़ी हो चलेगा लेकिन किसी की पत्नी तो नहीं नहीं तो मुसीबत में पड़ो वह तुमने जाहिर नहीं किया और ये भी ख्याल रखना कि तो मुसीबत कभी अकेली नहीं आती पुरुष कह गए कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती मुला नसरुद्दीन अपने एक मित्र से कह रहा था यार जिस दिन मेरी पत्नी मायके से वापस घर आई उसी रात मेरे घर में चोरी हो गई दूसरे मित्र ने कहा दोस्त मुझे तो किसी सिद्ध पुरुष की कहावत याद आ रही मुलन सुधन का मित्र ने कहा यही कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती अभी पत्नी जो तुम सोच रहे हो अकेली आएगी कि और मुसीबत आएगी अपनी माँ वगैरह को तो साथ नहीं लाएगी और इसके बच्चे कच्चे कितने जब प्रश्न लिखा करो तो पूरे लिखा करो ताकि मुझे भी तो पता हो नहीं तो मैं कुछ जवाब दे दूं और तुम फंस जाओ फिर मुझे जिम्मेदार ठहराओ क्या आप नहीं तो कहा सार संक्षेप में सारी बातें लिख दी करे इतने शर्म खाने की जरूरत नहीं है अरे जब कही दी बात तो क्या छिपाना मुल्ला नसरुद्दीन बहुत शर्मीला था एक बार उसने अपनी प्रेमिका को फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता भेंट में दिया प्रेमिका ने उल्लास से भरकर उसे आलिंगन में लेकर उसका चुम्बन ले लिया नसरुद्दीन तो एकदम अपने को छुड़ा के बड़ी जोर से भागा प्रेमिका घबरा गई और बोली की क्या हुआ नसरुद्दीन क्या मेरे चुम्बन का बुरा मान गया ऐसे भाग के कहाँ जा रहा है नसरुद्दीन बोला चुम्बन का बुरा अरे अरे नहीं नहीं मैं तो और फूल लेने जा रहा हूँ शर्मी लेदमी मालूम पड़ते हो योगेश्वर पूरा ब्यौरा तो लिखते थे थोड़ा वर्णन तो देते दे दे थे की देखने दिखाने में कैसी लगती तुमने ये भी नहीं लिखा कि तुम्हारी उम्र कितनी वो 11 वर्ष बड़े ये भी समझ में आ गए मगर तुम साठ के हो कि सत्तर के मुझे क्यों उलझन में डालते हो नसरुद्दीन 80 साल का था तब किसी के प्रेम में पड़ गया सबने समझाया कि नसरुद्दीन ये ठीक नहीं बेटों ने समझाया पोतों ने समझाया नातियों ने समझाया नहीं माना मेरे पास ले आए उसको मैंने कहा बड़े मिया इस उम्र में 18 साल की लड़की से शादी करना महंगा सौदा हो सकता है स्वास्थ्य के लिए खतरा भी हो सकता है नस्र देने का आप बिल्कुल फिक्र न करें अगर मर गई तो दूसरी शादी कर लें आपने तो कोई सोचते ही नहीं आप तुम ये भी तो बता देते कि तुम्हारी उम्र कितनी नहीं माना उसने शादी कर ली सबको डर था कि कुछ न कुछ होगा मैं भी चिंतित था सुहागनाथ जब पूरी हुई सुद्दीन मुझे मिला तो मैंने पूछा कहो कैसी गुजरी बड़ा सब ठीक रहा सिर्फ एक जरा धन झंझट हुई कि जो दहेज में पलंग मिला बड़ा है बड़ा ऊंचा है मेरे लड़के को मुझे उठा के पलंग पर रखना पड़ा अस्सी साल के हो गए चलते फिरते भी बनता नहीं ठीक चलो मैंने कहा कोई बात नहीं पलंग पर तो चढ़ गए तो पलंग पे चढ़ गए फिर मैंने कहा फिर फिर फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ हुआ उनका सुबह चारों लड़कों को मुझे पलंग से नीचे उतारना पड़ा मैंने ये बड़े हैरानी की बात चढ़ाया एक ने उतारा चार ने उसने कहा मैं उतरने नहीं चाहता और बेईमान लगे एकदम खींचने अब चार चार पीछे पड़ गए बहुत चिल्लाया बहुत शोरगुल मचाया नहीं माने उतार दिया और अब मुझे डर है कि पता नहीं वो फिर मुझे चढ़ाए कि ना चढ़ाए तो यही पूछने आपसे आया हूं कि क्या करूं तो मैंने कहा तुम तो नस् बनवा लो या एक कुर्सी रख लो एक स्टूल रख लो या छोड़ो पलंग या किसी बड़े को ले आओ उसके पलंग के पैर ही कटवा दो नसरुद्दीन का ये बात जस्ती पैर ही काट डालना ठीक रहेगा कि अपने दिल से जब चढ़ना हो चढ़ गए अपने दिल से जब उतरना हो उतर गए अब मर रहे हैं चढ़ाने को भी कोई और चाहिए मगर मूर्ता जाती नहीं मूर्छा जाती नहीं तुम्हारी उम्र कितनी कब मूर्छा छोड़ोगे एक उम्र में ये बातें ठीक लगती और प्रेम पागल होता है ये सच है मैं एक शिविर लेने उदयपुर गया हुआ था सोहन और माणिक मेरे साथ थे शिविर के संयोजक थे तब हीरा कोठारी अब स्वामी जिन दास। उन्होंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो मैंने कही है, सोहन है मेरी बहन और ये है माणिक बाफना ये सोहन के पति वो बड़े हैरान हुए बाफरा यानी मारवाड़ी मैं तो मारवाड़ी हूं नहीं और मैंने कहा कि सोहन मेरी बहन अब सबके सामने तो कुछ कह न सके रात को जब मुझे एकांत में मिले कहा कि दिन भर से एक बात चिंता मेरे मन में चढ़ी हुई क्या आपने कहा सोहन आपकी बहन और शादी आपने बताई की हुई माणिक बाफना से बाफना यानी मारवाड़ी मैंने कहा प्रेम तो अंधा होता ही ये क्या मारवाड़ी देखे उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है प्रेम तो अंधा होता ही तो मैंने कहा बस तुम इतनी बात नहीं समझे और इतनी देर तक नाह परेशान रहे न प्रेम मारवाड़ी देखे ना हिंदुस्तानी देखे ये तो जिंदा मुर्दा देख ले यही बहुत प्रेम तो अंधा होता है और फिर मैंने कहा कि मानिक बाफना बस नाम मात्र के मारवाड़ी ऐसे मारवाड़ी नहीं जरा भी मारवाड़ी नहीं तुम प्रेम के अंधे बनना पड़ रहे हो जरा अपनी उम्र सोच लेना 30 साल के इस तरफ हो तो मैं कहता हूं ठीक है थोड़ा बहुत पागलपन करना ही चाहिए पैंतीस साल तक भी हो तो थोड़ा सा मार्जिन चलो बहुत ठीक तो नहीं मगर ठीक मगर बयालीस की उम्र पार कर गए हो तो थोड़ा सोच समझ के क्योंकि समझदार आदमी को बयालीस की उम्र तक काम वासना से मुक्त होना चाहिए अगर कोई आदमी समझ पूर्वक जिए तो बयालीस की उम्र सीमा रेखा है जैसे चौदह वर्ष की उम्र में व्यक्ति काम वासना की दृष्टि से प्रौढ़ होता है थोड़े बहुत हेर फेर कर लो कोई तेरह साल में हो जाता है कोई बारह में भी हो जाता है कोई जरा चौदह की जगह पंद्रह में होता है बस ऐसे हेर फेर थोड़े वैसे कोई बयालीस कोई तिरतालीस कोई चवालीस पैतालीस तक समझ लो कि थोड़ा फासला मान लो मगर बयालीस से पैतालीस के बीच आदमी को काम वासना से मुक्त होना चाहिए उसके पहले जितनी भूल चूके करना हो कर लो फिर हिसाब किताब भी मत रखो उम्र वगैरह का अब भूल चूकी करनी है तो किसके साथ की उम्र कितनी थी इसका क्या लेना देना अरे गड्ढे में गिरना है तो गड्ढा लाल मिट्टी का था कि पीली मिट्टी का था कि, कि पूर्व में था कि पश्चिम में था क्या लेना देना गड्ढा ही है हाथ पैर ही तोड़ने हैं तोड़ो अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ेगा किसी गड्ढे में गिरो यहां जो लोग गड्ढों में गिर के आए हैं उनको मैं अनुभव करता हूं कि चिकित्सा आसान पड़ती जो लोग गड्ढों में गिरे नहीं हैं जैसे आत्मानंद ब्रह्मचारी यहां आ गए जो लंगोट के पक्के मालूम होते लंगोट इतना कस के बांधे होंगे इनकी जान मुसीबत में होगी ये लंगोट थोड़ा ढीला करे तो ही इनको ब्रह्मज्ञान हो सकता है थोड़ी राहत मिले तो गर्मी के दिन लंगोट कस के बांधे हुए हैं अब पता नहीं इनकी क्या गति हो रही है मुल्ला सुन को मैंने एक दिन देखा चला जा रहा था घसटता और गालियां देता हुआ क्या क्या बजनी गालियां क्या तुम्हें क्या बताऊ <laughs> क्या क्या जायकेदार गालियां वो तो मुल्ला के मुंह से ही सुनने जैसी होती उसकी शैली भी है हर चीज का ढंग और शैली होती उसकी गालियों से परेशान है कि एक दिन पत्नी उसकी बहुत समझा चुकी जिंदगी हो गई समझाते समझाते मानते नहीं तो एक दिन सुबह सुबह वो भी गालियां बकने लगी कि अब देख मुला एक चौंका एक छंको थोड़ी देर सुना और कहा ठीक है गालियां तो ठीक दे रही तू, मगर वो जायता नहीं ढंग नहीं आता तुझे अरे पहले ढंग सीख हजा सिख लज्जतला अब कोई गाना गाने लगे तो थोड़ी गाना काम में आता है ऐसे तो कौए भी कोशिश करते हैं कि कोयल बन जाएं, मगर कोयल की लज्जत और सुमुल्ला चला जा रहा था सुबह सुबह जाय केदार बड़ी बजनी गालियां देता मैंने कहा नसरुद्दीन क्या हो गया सुबह सुबह क्या बात बिगड़ गई उसने कहा जूतों का मामला है। ये मेरे जूते बुरी तरह काटते मैंने जूते देखे तो कम से कम दो नंबर छोटे मैंने कहा ये काटेंगे नहीं तो क्या होगा इनको बदलते क्यों नहीं इनको मैं कभी नहीं बदल सकता दृह संकल्प का क्या हुआ हूं इनको मैं बदल ही नहीं सकता तुम्हारी मर्जी फिर गाली क्यों बखते हु? गाली भी बकूंगा क्योंकि इनकी तकलीफ मुझे झेल नहीं पड़ रही कोई और दूसरा बकेगा क्या अरे जिसके पैर में काटेगा जूता वही तो जानेगा मैंने कहा यह भी खूब रही जूता बदलने को राजी नहीं हो और गालियां भी देते हो तो आखिर बात क्या है क्यों इन जूतों से इतना मोह इतनी आसक्ति क्या उन्होंने तो कहा इसका राज दिन भर के बाद जब थका मांदा सारे काम और उपद्रव दुनिया उप परेशानियों चिंताओं से घर लौटता हूँ पत्नी का मुकाबला करना पड़ता है उसकी सुनता हूँ सब सुन सुना के थका मांदा जब जूतों को फेंकता हूँ और बिस्तर पे गिरता हूँ तो वो राहत अनुभव होती क्या जैसे स्वर्ग मिल गया बस एक ही तो आनंद है मेरे जीवन में जब ये जूते उतारता हूं तब मुझे मिलता है अब आप कहते हैं इनको ही बदल लो तो वो आनंद भी गया अभी आत्मानंद ब्रह्मचारी इनका कथा हुआ लंगोटो दो नंबर कम का जूता है अब जान निकली जा रही होगी प्राण संकट में पड़े होंगे तो आदमी स्वभाव तो राम राम राम राम राम जपे प्रभु स्मरण करेगा ही हे प्रभु बचाओ रक्षा करो अरे दौड़ो पहले तो बड़े आते रहे भक्तों के बचाव के लिए अब क्यों नहीं आते सतयुग में तो दौड़े आते थे अब कलयुग में ये भक्त कैसे लंगोट की मुसीबत में पड़ा है मगर ये मुसीबत तुमने खुद खड़ी कर ली पैतालीस वर्ष अगर योगेश्वर पार हो गए हो तो चाहे 11 साल बड़ी हो और चाहे 11 साल छोटी हो अब कुछ और करने का समय आ गया अब जिंदगी में कुछ और करो, और रगर अभी मूर्खता करने की सुविधा हो अभी कुछ गड्ढों में गिरने का समय हो अभी इधर उधर भटकने का थोड़ा समय हो तो फिर फिक्र ना करो इतना हिसाब किताब न लगाओ मुझसे भी क्या पूछने आए हो प्रेम में पड़े उसके पहले तो पूछा नहीं आप कहते हो प्रेम में पड़ गया और 11 साल उम्र ज्यादा है अब क्या करूं फांसी तो तुम लगा लो गले में और कहो कि फांसी मैंने लगा ली और अब लटक गया अब क्या करूं अब मरो भैया अब कोई भी क्या करेगा अब अगले जन्म में देखेंगे मैं तो नहीं रहूंगा कोई और बुद्ध पुरुष का पीछा करना किसी और बुद्ध पुरुष को सताना उससे पूछना है यही आध्यात्मिक बातें आखिरी प्रश्न भगवान क्या समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक समस्या की जड़ों तक जाना आवश्यक है गुरुदत्त समस्या की जड़ तक अगर जा सको तो समाधान अपने आप हो जाता है उतनी निरीक्षण की क्षमता ही समाधान ले आती लोग समस्या की जड़ों तक जाना नहीं चाहते लोग तो ऊपर ऊपर लिपापोती करते लोग तो ऊपर ऊपर से मलमपट्टी करते लोग तो लक्षणों की चिकित्सा करते लोग फिक्र नहीं करते इस बात की कि किसी समस्या की जड़ में जाएं अगर जड़ में जाएं तो जड़ में पहुंचते पहुंचते ही समस्या पुरोहित हो जाएगी मगर यह भी ख्याल रखना कि कई दफे ऐसा होता है कि समस्या में जड़ होती ही नहीं और तुम अगर जड़ों की खोज में लग गए तो मुश्किल में पड़ जाओ तो पहले तो यह समझ लेना कि समस्या जड़ वाली है भी क्योंकि कई समस्याएं अमरबेल जैसी होती उनकी जड़ें वगैरह नहीं होती वो झाड़ों भी फैली होती जैसे एक आदमी डॉक्टरों के पास जाता रहा डॉक्टर थक गए परेशान हो गए समझ में ना उसकी बीमारी क्या है वो बड़ी बेचैनी में था वो बैठ भी ना सके एक चन चैन से वो कहे की मेरा दम घोटा जा रहा है कार्डियोग्राम लिया ब्लड प्रेशर लिया खून की जांच, पेशाब की जांच, पखाने की जांच, हजार जाँचे हो गई कुछ रास्ता नहीं सब डॉक्टर थक गए उस आदमी से, बहुत पैसे वाला था पैसे देने की कमी न थी आखिर बड़े से बड़े डॉक्टर ने कहा की भाई मैं तुमसे कह देता हूँ तुम्हें जिस तरह की बीमारी हुई है अभी तक इस बीमारी को पहचाने नहीं जा, जा सका इसका इलाज तो होना असंभव मैं इतना ही तुमसे कह सकता हूं कि तुम छह महीने से भोगे इसलिए तुम्हें जो करना हो कर लो छ महीने तुम्हारे हाथ में उस आदमी का सिर्फ छह महीने वो भागा घर्ष उसने तत्ण बड़ी से बड़ी कारें खरीदी एक हवाई जहाज खरीदा कि दुनिया का चक्कर लगाऊ वो जिंदगी भर की उसकी इच्छा थी कि दुनिया का चक्कर लगा लू अब छह महीने बचे तो मामला खत्म कर लेना चाहिए पैसे की तो कोई कमी थी नहीं दर्जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि सो ड्रेस कपड़ों की बना डालो जब सारा माप लिया गया तो गले का माप उसने कहा आप गला कितना पसंद करते उसने कहा जित तो उसने कहा इतना अगर गला रहा तो आप हमेशा अनुभव करोगे जैसे दम घुट रहा बेचैनी अनुभव होगी हमेशा परेशानी रहेगी ठीक से बैठना सकोगे वही कसा लंगोट मैं तुमसे कहता हूं कि ये कालर ठीक नहीं है तुम्हारा तुम्हें कम से कम दो इंच बड़ा कालर चाहिए तुम्हारी गर्दन मोटी है और ये कालर तो फांसी की तरह लगा है वो आदमी ने कहा कहते क्या कहा क्योंकि ये ही सारे उसके लक्षण थे बीमारी के और जब उस आदमी ने उस कपड़े बना के दिए और उसने जब नया कमीज पहना बीमारी निर्दारत हो गई उसने गहद हो गई आज वर्षों से चक्का काटता रहा डॉक्टरों को जाना चाहिए था मुझे दर्जी के पास इस समस्या में कोई जड़ ही न थी और वो जड़ की तलाश कर रहा था जड़ ना हो तो फिर कोई समाधान नहीं होगा तब तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे इसलिए पहली बात तो यह देखना कि समस्या में कोई जड़ भी है क्योंकि मेरे देखे 100 में से 90 समस्याओं में कोई जड़ी नहीं होती ऊपरी होती दो कौड़ी की होती उनमें समय मत गवाना लेकिन कुछ समस्याएं होती जिनमें जड़ें होती तो पहले तो यही साफ साफ व्यक्ति को कर लेना चाहिए किस समस्या की जड़ है और किस समस्या की जड़ नहीं और नहीं तो अंटफंट जड़ खोज लोगे उससे कुछ हल नहीं होगा मैंने सुना पनघट पर पानी भरने आई चौधराइन ने ताना देते हुए रावले की छत पर खड़े ठाकुर को जो उसकी ओर टुकुर टुक्र घूरते हुए अपनी मुंछों पर दांताव दे रहे थे कहा कि ठाकुर अरे बस करो वरना ये मुछे हाथ में आ जाएंगी ठाकुर था कि ताव दिए ही जा रहा था दिए जा रहा था ने भी ठीक कहाखिर ऐसे उखड़ ही जाएंगी मुझे अब बस करो उसने कहा बहुत हो गया ताव देना मगर ठाकुर भी ठाकुर था ठाकुर ने उसी अंदाज से अपनी धोती को झटके से खोलते हुए नहले पर डहला मारा और कहा घबरा मत मचरायन मूछें हाथ में नहीं आएंगी क्योंकि इनकी जड़ें ठेठ नीचे तक फैली फैलिए देख ले इस तरह की जड़ें की खोजों में मतलब या नो कहाछे और कहा जड़े थी गुरुदत्त अगर समस्या में कोई जड़ हो तो जड़ तक जाना चाहिए मगर होनी चाहिए जड़ और लोग अक्सर जड़ों में नहीं जाते लोग अक्सर समाधान की तलाश करते लोग ये नहीं पूछते कि मेरी समस्या को कैसे समझूं लोग पूछते समाधान देते दे। लोग समाधान चाहते जल्दी से सस्ता कोई दे दे खुद इतना भी श्रम नहीं करना चाहते काश तुम इतना भी श्रम करो कि ध्यान पूर्वक बैठकर अपनी किसी समस्या के पर उतर देखो कि इसकी जड़ कहाँ है अगर जड़ होगी पाई की समस्या तिरोहित हो जाएगी जैसे सुबह सूरज के उठते ही ओस्क वाष्पीभूत हो जाते ऐसे, और अगर जड़ न होगी तो भी समस्या हो गई हल क्योंकि तुम्हें दिखाई पड़ गया कि जड़ है नहीं ये बात बिल्कुल ऊपरी है थोथी है इसकी कोई गहराई नहीं इसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं लेकिन अक्सर लोग व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं अब कोई मुझसे पूछता है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना उठे तो ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं। कि नहीं क्या पागलपन की बातें कर रहे हो ब्रह्म ज्ञान कभी भी हो जाएगा कभी भी उठो उसने से ब्रह्मज्ञान का क्या संबंध है 24 घंटे ब्रह्म के कोई ब्रह्म मुहूर्त होता है क्योंकि वो आदमी बेचारा परेशान है इस बात से कि वो सुबह चार बजे नहीं उठ पाता उठता है तो दिन भर उसे नींद आती अब यही उसकी समस्या बन गई अब वो परेशान हो रहा है और अब वो परेशान हो रहा है कि कैसे इसको हल करूं और मूलों से अगर पूछेगा जिनको तुम तो महात्मा समझे बैठे हो तो वो कहेंगे कि तू तामसी वृत्ति का है आहार शुद्ध कर, तेरा भोजन तामसी होगा शुद्ध दूध पी दुग्धाह हो जा सफेद गाय का दूध पीना तमस मिट आया और तामस मिटेगा जब सात्विकता पैदा होगी तब ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद खुल जाएगी अब ये मुसीबत में पड़ेगा अब इसको मिल गया उपद्रविश जबकि सच्चाई ये है कि स्वभावता जब तुम्हारी नींद टूटती वही ठीक समय है तुम्हारे लिए इस तरह की व्यर्थ की समस्याएं खड़ी मत करो इनका कोई मूल्य नहीं कोई फिक्र में लगा क्या खाऊं क्या ना खाऊं आलू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए अब आलू जैसे सीधे साधे लोग इनकी चिंता में पड़े आलू खाने से कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान में कहीं कोई बाधा तो नहीं पड़ जाएगी ऐसा दो कौड़ी का आत्मज्ञान जो आलू बटाटा में ही खत्म हो जाए तो ऐसे आत्मज्ञान को करोगे भी क्या मिल भी गया तो क्या कीमत उतनी कीमत होगी जितनी आलू की आलू ले लो कि आत्मज्ञान ले लो दो उससे तो आलू बटा दे बेहतर ऐसे आत्मज्ञान का क्या मूल्य मगर लोग इन चिंताओं में पड़े मैं 20 साल तक इस देश के गांव-गांव में घूमा लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते कि चकित हो जाना पड़ता है उनकी समस्याएं हैं वो समझते ये समस्याएं ही नहीं ये सिर्फ मूर्ताएं ये व्यर्थ की बकवास है इनका कोई मूल्य नहीं समस्याएं कहीं और हैं समस्याएं गहरे में लोग ये नहीं पूछते कि काम वासना का क्या करूं हम लोग ये पूछते हैं कि ब्रह्मचरी कैसे साधू तुम फर्क समझना दोनों का फर्क काम वासना क्या है इसको समझोगे तो तुम जड़ में उतरोगे क्योंकि ध्यान के सिवाय काम वासना की जड़ में उतरने का और कोई उपाय नहीं है। लेकिन तुम समाधान पूछते हो तुम पूछते हो ब्रह्मचरी कैसे साधो? तो कोई बताता लंगोट कसते बांधो कोई कहता शुद्ध दूध पियो कोई कहता दंड बैठक लगाओ इसे वीरी जो है ऊपर की तरफ चढ़ेगा सिर की तरफ जाएगा बिल्कुल निपट गवारी की बात है कोई ऐसा यंत्र नहीं है तुम्हारे भीतर जिससे वीरी सिर की तरफ चला जाए और चला जाए तो तुम्हारी खोपड़ी सड़ जाएगी बचाना अगर जाने लगे तो एकदम उचक के पैर के बल खड़े हो जाना नहीं तो खोपड़ी खराब हो जाएगी बिल्कुल क्योंकि ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो वीरी कण है वो दो घंटे में मर जाते हैं जैसे ही उन्होंने वीरी की थैली छोड़ी कि दो घंटे से ज्यादा उनका जीवन नहीं तुम्हारी खोपड़े चढ़ गए तो मरघट हो जाएगी खोप वहां मुर्दे ही मुर्दा इकट्ठे हो जाएंगे फिर ऐसी दुर्गंध उठेगी तुम्हारी खोपड़ी से और फिर वहां बुद्धि वगैरह कहां बचेगी बुद्धि के लिए स्थान ही नहीं बचेगा मगर इस तरह की बातें बताने वाले लोग तुम्हें मिल जाएंगे आसन करो प्राणायाम करो और तुम्हें ये बातें जचेंगी क्योंकि सदियों से दोहराई गई एक मजे की बात सदियों तक कोई भी झूठ दोहराओ वो सच जैसा मालूम होने लगता है लेकिन झूठ झूठ है कितना ही दोहराओ मैं जरूर चाहता हूं गुरुदत्त कि मे कला चाहिए उस कला को ही मैं ध्यान करता हूं यहां आ गए हो तो विपस सीखो विपसना कला है विपस्ना का अर्थ होता है देखने की कला साक्षी भाव की कला विपस्ना शब्द का भी अर्थ यही होता है देखना दर्शन तुम अपने भीतर बैठ के अपनी समस्या को देखो देखते जाओ देखते जाओ पहले पहल ऊपर ऊपर का कचरा आएगा फिर और गहराई और गहराई आखिर में तुम्हें जय मिल जाएंगी और एक चमत्कार घटित होता है जिस हाथ जिस क्षण तुम्हारे हाथ में जड़े लग जायेंगे उसी क्षण समस्या तिरोहित हो जाती है तुम्हारे जीवन को दमन के पक्ष में नहीं हो रूपांतरण के पक्ष में हो रूपांतरण की कीमिया है ध्यान और ध्यान जब तुम्हें रूपांतरित कर देता है तो जो अवस्था बनती है वही समाधि है और समाधि ही समाधान आज तुम्हें